किसी अन्यत्र कहीं यथार्थ जगत का होना कोई आवश्यक नहीं है वोत्र क्या निमित्त न सदा चित्रिषु अत विपर्यास कथम तस् भविष्य का चिवन निमित्त न सदा चित्तम त्रिष्पो तीनों अद्वन काल भूत काल भविष्य काल वर्तमान काल तीनों कालोनी त्रिष्पो चित्त निमित्त न संस्पृशति तीनों ही कालो में तीनों ही अवस्थाओं में चित्त जाना कभी भी विषय का तो स्पर्श नहीं करता अतः यह मानना पड़ेगा आपको बिना निमित्त के उस चित्त के अंदर सार विपरीत ज्ञान अनियमित विपर्यास तो शनि विज्ञान में जुवे घटाओं पटाए सकल विज्ञान अनुभव में हो रहा है आपको शनि विज्ञान के अंदर सारा का सारा भ्रांति है और भ्रांति विकास बिना घर बढ़ाने का जो रहा है निर्निमित अनिमित बिना तो वह ज्ञान कैसे हो सकेगा कथम तस्य भविष्य अर्थात और चित्त को किसी प्रकार विपरीत ज्ञान कैसे, कैसे हो सकता है अर्थात वास्तव में विपरीत ज्ञान भी उसके अंदर नहीं है कथम का टे कैसे हो सकता है चित्त केन्द्र साहब जो विषय ही नहीं है तरह ज्ञान कहाँ से आ गया अ तो ज्ञान भी नहीं है फिर रहा गया चित्त ही रह गया मैंने एक में अद्वित क्षण विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं के बाद गया। बहुत बढ़िया तुमने सिद्ध किया यही तो हम भी कहना चाहते है ना उसके बाहर विषय नहीं विषय विषय विज्ञान भी नहीं बहुत मिथ्या है ठीक कहते हो वेद यही चाहिए बस उसमें सब क्षण तत्व को हटा देंगे क्या सिद्ध हो गया विज्ञान एक में अद्वित सिद्ध हो गया वही तो आप देखेंगे अनियमित नया असधि घटा दो घटाध्या चित्त पूर्व पक्षी कह रहा है महाराज विपर्यास कैसे होगा असधि घटा दो यदि घटाध्या है नहीं तो घटाध्याभास न घटाध्यासता विषय ज्ञान विपर्यास ज्ञान भी नहीं हो सकता चित्त के अंदर ऐसा कहता है तथा चती अविपर से क्वचित क्योंकि यदि आप मानते हो यह प्रयास है तथा चती मैंने यदि आप विपर्यास मान रहे हो चित्त के अंदर हो रहा है करके फिर तो क्वचित कहीं न कहीं अन्य जा करके आपको और विपर्यास है वक्तव्य है मैंने यथार्थ विषयों को और यथार्थ विषय ज्ञान को भी खतम करना पड़ेगा जंगल में आपने जो अन्यत्रंगलो यहा था अयम वि और उसी को घर में रस्सी में आपने जो क्रांति कर लेते हो क्वचित और भी प्रयास आप ज्ञान को आपने ग्रहण किया शब्द और ज्ञान हुआ या उसी प्रकार यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा यथार्थ घट है और यथार्थ घट ज्ञान भी अन्यत्र कहीं जगत में है उसका इस चित्त ने अभी यहाँ भ्रांति कर लिया ये आपको कहना पड़ेगा सिद्धांत जवाब देता है कौन सिद्धांत दिया क्षण विज्ञान वादी वह तो कहता है निमित्तम विषय अति अनागत वर्तमान सदा चित संस्कृत कहता है निमित्तमें विषय विषय को अतीत अनागत वर्तमान तीनों ही कालों में सभी अवस्थाओं में जाना सदा ही चित्तम न संस्प्रशित क्षण मात्र के लिए भी ने इन घटपटाद विषय के साथ कभी संबंध ही नहीं किया है यदि क्वित संस्पृषित स्विपर्यास परमार्थ दी थी यदि कहीं यथार्थ संस्पर्श होता तो यह विपर्यास परमार्थ ही अविपर्यास परमार्थ तो हो जाता तर्क अनुमोदन कर ले ठीक है यदि कल स्पर्श होता क्वचित संस्कृत ज्ञान को हम क्या कहते पारमार्थिक है और यह भांति है ऐसी व्यवस्था दे सकते थे यदि संस्कृषेप तरह अविव परमा की अतः तदपेक्षा सभी घटे घटावासा और तादृश पारमार्थिक घट और पारमार्थिक घट ज्ञान को लेकर के इस घट में, में भ्रांति घट में रुपर्याग्र भ्रांतिक ज्ञान भी हो जाएगा नस्ती ऐसा कहीं होता ही नहीं ऐसा हुआ ही नहीं क्यों कदाचित चित्त से अर्थ तो संस्पर्शन कदाचित चित्त से असस्व न कि तीनों ही कालों में कहीं भी किसी भी देश में किसी भी अवस्थाओं में इस चित्त का किसी विषय के साथ संबंध ही नहीं हुआ तो अन्यथा कहीं पारमार्थिक संबंध हो गया और पारमार्थिक विषय ज्ञान हो गया कैसे कह यथार्थ ज्ञान हो गया कैसे जब तीनों ही कालों में किसी भी अवस्था में चित्त का किसी विषय के साथ या विषय भाव के साथ संबंध नहीं हो सकता तो हम ये व्यवस्था कैसे मान ले की कहीं यथार्थ हुआ था और अब यह भ्रांति हो रही है ये व्यवस्था नहीं हो सकती है तो फिर मानना पड़ेगा कहीं न कहीं चित्त का संबंध हुआ था कहीं ना वास्तव में चित्त का कहीं भी संबंध नहीं होता अति व्यवस्था आप नहीं दे सकते हैं कि वे चित्त कहीं न कहीं पहले ज्ञान किया है संबंधित हो गया है और अब याद क्रांति कर लिया है ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों ही कालों में सभी अवस्थाओं में किसी भी देश में तो ये चित्त का किसी भी प्रकार के विषय के साथ संबंध नहीं स्मार अनिवित्त भी प्रयास हा इसलिए जो भ्रांति जो दिखाई भी दे रही है ना इसका भी कोई विषय ही नहीं निर्मय को भी प्रयास हो रहा है अनिवित्त भी प्रयास हो रहा है सदा दर्जान जो है ना वही सत्य होता है संस्कार रूप निमित्त शून्य संस्कार रूपी निमित्त भी नहीं है वो संस्कार भी आपके को अजातवाद में यही समस्या होता है जो भी है बोले उसको ना बोलते खत्म करते उसको तो पकड़ना मुश्किल होता है क्यूँकि व्यवस्था के अभाव ही अजातवाद व्यवस्था तो चार पांच में देंगे वो अपने हिसाब से देंगे वो तो जैसा वो है ना बिहार में कहावत है क्या भरभ पूजा की हरभट देवता ऐसे कुछ बोलते हैं जैसे वही कहानी कहा संस्कृत भाषा में यक्षो बली ही जैसा देवता वैसा पूजा वही देवता है ऐसी पूजा कही जाएगा अब भाई आप विष्णु भगवान को दारू की भोग लगाओगे हरे राम राम राम अरे ठीक तो काल भैरव क्या भोग लगेगा दारू काल भैरव तो उनके लिए तो ठीक है वो तो मान लिया आपने उनका रूपरेखा भी उसी तरह बना देते हो भयंकर और उनको दारू पिराग कोई आपत्ति नहीं है अरे राम भगवान के भगवान के सामने भोग लगाने लगो तो क्या कहेंगे तुम तो एक मौखिक व्यवस्था है ना जैसी देवता वैसे पूजा पाठ वैसे ही आप जैसा जगतमान हो उसके अनुसार वैसी रुशक व्यवस्था दी जाएगी अरे हमारे अखिल बार पूछो तो मैं चलता हो पैदा ही नहीं होता व्यवस्था क्या कर महाराज जी के साथ गए और हम देखे वहाँ और वो तो तो बोतल पिला देते कमाल वो देवता पी जाता है इधर तो ही कोई पाइप लगाया बड़ा हमने आगे पीछे ऊपर नीचे तरफ से देखा चारों का कहीं कुछ नहीं गायब हो जाता होता नहीं बस थोड़ा सा कठोर मेरा बच जाएगा ये नहीं पुराती है वो देवता भी कमाल है पिया जाता है दिन भर पीते रहता है लेकिन कभी पूरा कटोरा पीता आपके लिए प्रसाद छोड़ देता है थोड़ा छोड़ देते हैं कटोरा भाई तो मैं कहता हूँ कटोरा में थोड़ा रह जाता हूँ आपको प्रसाद आप पियो ना पियो लो ना लो भगवान पूरा पीते थोड़ा प्रसाद देते हर सिद्धि माता का मंदिर भी बड़ा ही लक्षण है सिद्धि माता मंदिर कभी ऐसी विशेषता है देव तारो आरो का मामला नहीं है देव देवी का मंदिर बहुत अच्छा है लक्षदीप वगैरह जो होता है तो बड़ा आनंद आता है तो खैर यह सब संसार यहाँ पर भी व्यवस्था जो होता है वेदांत में इसलिए जैसा चीजें वैसी व्यवस्था दी जाती है लेकिन वास्तव में तो व्यवस्था का है ही व्यवस्था का सवाल ही नहीं मामला व्यवस्था तस्मार अनिमित प्रयास खत्म तो भविष्य ऐसा जो निर्निमित भ्रांति भी चित्र कैसे हो सकता है मैंने कला भी नहीं न कदंच प्रयास कथंज विपर्यासन विपर्यास ही वास्तव में नहीं है जिसको दिखाई हो रहा है उसको कह दिया अभी तुमको विपर्यास हो रहा है लेकिन वास्तविक बात क्या है सिद्धांत में विपर्यास नाम का चड़िया भी नहीं है कथम अयम मेरे इस स्वभाव चित्त यही मान लो चित्त का स्वभाव है बिना विषय का बिना संस्कार का बिना कुछ का अनेक चीजों को दिखा देता है कभी वो चीज को दिखा देता है कभी वो चीज को देता है बड़ा विचित्र चित की महिमा है ये रुपता तो असटी निमित्त घटा आश्रम निमित्त घटा विषय है नहीं लेकिन घटवाला भूतल है है ये अमुक है ये अमुक है दुनिया भर जो है आपको अनुभव करा देता है इस प्रकार से करने जा रहे हैं। इत्यादि विज्ञानवादी न बौद्ध पक्ष वचनमीतरम आचार्य अनुमोदित अब आचार्य अनुमोदन कर देंगे जब बाह्यार्थवाद का खंडन करने वाला क्षमिकवाद की जो कथन है उसको स्पीकर स्वीकृति देते ठीक कहते हो न विषय है न न अर्था न विपर्या परमार्थ ज्ञान न कही विपर्या ज्ञान हो जो कुछ भी चित्त ही की महिमा है इस प्रकार रूप न दर्शन होता है तस्मान न जायते चित्तम चित्त दृश्य न जायते तस्य जातिं, खेव पश्चंदी पदम तस्मान न जायते चित्तम इसलिए जिस प्रकार चित्त का दृश्य उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार चित्त भी उत्पन्न नहीं हो। आपने इसलिए था न जैसा यस्मा तस्मात उत्पन्न मतलब चैतन्य मतलब है, है वही चित्त है वही जीव है वही उनके यहाँ क्षण विज्ञान बन जाता है वास्तव के विज्ञान अलग है शुद्ध विज्ञान शून्यवाद तो बाद में आएगी उनके यहाँ भी पहला बाय अर्थ है प्रत्यक्ष में फिर क्षण विज्ञान फिर शून्य उनका पार्थिक दर्शन किया है शून्य हमारे यहाँ क्या होगा बाया विषय पहले आपने देखा सुगुण सागर विराट जगत है फिर उसका अभिन कर दो फिर जीव का अभिन कर दिया ब्रह्म से और ब्रह्म शुद्ध रूप हो गया समी से हो गया समी में समि से निर्गुण में। अब करते हैं चार को टीम है उनकी यार चार को टीम कोई दिक्कत नहीं अच्छी से लेना जीवों को कि जीव पैदा होता है जो मानते हैं वो भी ठीक नहीं क्षण विज्ञान पैदा होता है वो भी ठीक नहीं अतः जिस प्रकार अर्थ और अर्थाभ उत्पन्न नहीं हुआ है उसी प्रकार चित्र वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए क्षण विज्ञान धारा को नित्य मानते हैं क्षणिक भी कह रहे हैं और नित्य भी कहते हैं उसको तस्वान न जायते चित्तम चित्र दृश्यम न जायते जाति केवल पश्चिंदी दे पदम फिर भी जो लोग चित्त का जन्म को मानते हैं वे लोग उसी प्रकार से मान रहे मानो नीचे आकाश में पक्षी का पैर के चिन्हों को देख रहे आकाश में उड़ता और पक्षी का पग चिन्ह को ढूंढने के समान वे लोग जो है ना मान रहे समझो मान लो कोई देख रहा रहे देखो आकाश में ये पग चिन्ह है अमुक पक्षी का पैर दक्षिण पड़ा हुआ है कोई आकाश में किसी पक्षी का पग चिन्ह को देख सकता है नहीं यथा उसी प्रकार जन्म कोई निश्चय को नहीं कर सकता निश्चय आकाश पक्षी आदि के चंद चिन्हों को देखने के समान तो का जन्म को भी अनुभव कर रहे हैं, समझो की परिकल। जो या परिकल्प तदैव हेतु कृपा तत्पक्ष प्रतिषेद आया तो है तस्वीर इत्यादि ना तदैव हेतु कृपा पहले जो कहा उन्हीं को लेकर के तत्पक्ष प्रतिषेद आया उस बाहर को प्रतिषेध करने के लिए तदिदम उच्यते यद असतीस घटारे है नहीं उसमें घटाने का आभास चित्त का हो रहा है विज्ञानवादी विभगता विज्ञानवादी के द्वारा स्वीकार किया गया तद अनुमोलित अस्मिरअपूत दर्शनात हम भी अनुमोदन कर देते हैं कि हम भी अतार दर्शन को स्वीकार करते हैं इस बात को अधिष्ठान से भिन्न आशत कल्पित कोई वस्तु यथार्थ है नहीं ये बात्य हम मानते है जगह उत्पन्न ही नहीं हुआ है जगत है नहीं विज्ञान से भी जगत नहीं है इतने बात मात्र में हम स्वीकार कर रहे हैं पूरे तो क्षणिक को लेकर नहीं इतने बात को अनुमोदन कर रहे हैं विज्ञान वादी के हुआ की चित्त से अतिरिक्त असत घटाने फिर भी घटा क्या कारण चित्त ही बाधित हो रहा है इतना बात उसका जो कथन करना है वो हमें भी स्वीकार है क्या? भूत तो दर्शनात। हमारे ब्रह्म में ही ये सब दिखाई दे रहा क्या ब्रह्म जीवन होकर के कोई फर्क नहीं जीव ब्रह्म एक है औपाधि है भेद और औपाधि में जीव ही सरा घटाएम पटाएम इत्यादि घट ज्ञान वाणा हम असुवी इत्यादि अनुभव कर रहा है जब ये घटा जगत है नहीं और जीव ही तत्त रूपेणा सबको अनुभव कर रहा है ये जरूरी नहीं है कि जो मुझे दिखाएगा ये आपको दिखाए कुछ कुछ विषय में होता है सामान्य कदम कर सकते हो सामान्य रूपेण ऐसा देखा गया जैसे चोर पंक्ति में पढ़ूंगा वैसे बाकी वैसे पढ़ोगे की दोनों को एक जैसे पढ़ा दिया गया है संस्कार दे दिया गया ये अ है आपने भी जाना मैंने भी जाना है स्कूलों से इसलिए पाठ कर लेंगे मेरे जरूरी नहीं है इसलिए हम कई बार दृष्टांति दिए हैं पहले भी एक चौराहे पे एक्सीडेंट एक हो जाता है उस तो पे चौराहते अनेक प्रकार के लोग चारों तरफ से हैं कि सभी को वही एक्सीडेंट एक तरीके एक से दिखेगा घटना एक नहीं सभी का दृष्टि अलग अलग एक डॉक्टर है वो चोट को देख रहा है एक इंजीनियर है वो वाहन के क्षति को देखता है एक रिपेयर करने वाला वो दूसरा देख रहा है जो पुलिस होता है वो दूसरा ढंग से देख रहा है एक औरत है बच्चा कोरोना देख रहा है सब ये अपने अपने अलग दृष्टिकोण है सर्वांगीण दृष्टिकोण से कोई चिंतन कर ही नहीं सकता हूँ इसलिए हमें इसे पढ़ा दिया गया संस्कार दे दिया गया नहीं ये औपाधिक धर्म ये चित्त का स्वभाव नहीं है ये उपाधि का स्वभाव है उसपाधि को वैसे निर्माण आपने कर दिया इसलिए मान लिया जिस सभी को घटाकार समझा दिया गया है और शुरू में जिसे घट को जाना ही नहीं उसको क्या इज नॉट घट इज और वो तो आपका शब्द जानता नहीं कह रही बोलेगा अरे भाई घट पॉट एक ही चीज है और उसको समझाना पड़ेगा घट शब्द शक्तिग्रह करानी पड़ेगा उसमें जिसको तुम पॉट से कर रहे हो वही घट शब्द बोलती है ये जब तक तो अखंड में ना गोसा तो घट पॉटी नहीं होता ये तो केवल उपाधि में बुद्धि में जो भरा गया है उसके आधार पर हम कह देते हैं हम सब एक अनुभव कर रहे हैं एक प्रकार की हम इसलिए क्या कहते हैं हम सबको एक प्रकार की भ्रांति होने लायक तैयार कर दिया गया है। एक प्रकार की भ्रांति हम सबको होता है तो प्रचलित ऐसे कर दिया संस्कार ऐसे दे दे गया उपाधि को बचपन से बुद्धि कोई पाठ पढ़ा दिया गया है तो पैंट पहन रहा है तो पैंट कर देता उसको तो तो लुंगी क्यों नहीं हम करते है कोई तर्क नहीं है इसमें आप कहेंगे इसको धोती क्यों नाम रखा गया अरे ये भी कपड़े भाई कपड़ा कपड़ा तो कपड़ा नहीं इस कपड़े का नाम धोती है इस कपड़े का नाम चादर है इस कपड़े का नाम लुंगी है उस कपड़े का नाम पेंट है अरे ऐसे क्यों भाई कपड़ा कपड़ा नहीं वो एक संस्कार आपको मुझसे आकार मोटापा वगैरह वगैरह और उसके उपयोग प्रयोग के ऊपर निर्भर होकर संज्ञाओं का प्रयोग जो प्रचलित कर दिए अब उसी को लेकर सभी एक तरह के व्यवहार करते जा रहे तो हाँ, हाँ अभी तो वो आरोपित है जो आरोपित है सब यही तो कह रहे इधर सर्वम विपर्या इधर चित्तवे कुछ भी नहीं सर उपाधि की है इसलिए कह रहा है इसे तस्मात अनुितम कार्य रहा है परि विज्ञान से जगत वास्तविक नहीं है ये कार्य पुत्र अंश में वेदांत भी स्वीकृति दे दे रहा है तस्मात कसा चित्त आप देख ना कुछ चित्र को तुम क्षणिक वो ठीक नहीं लेकिन जिस प्रकार आप क्षण तो विज्ञान ने स्वीकार किया कि भाई चित्त से अर्थ उत्पन्न नहीं हुआ है अर्थ उत्पन्न नहीं हुआ है उसी वह हम कहते हैं तस्मात में चित्त से घटा जिनको वस्तु आभा जैसे वस्तु घटा जी आभा रूप है वैसे चित्त भी जो जीव तुम कार्य हो ये भी क्या है आवास रूप ही जो सबको देखता है कस्यापी आभासार्थ कस्याचित असदत्व तो तो नहीं वो कदम अभा उसकी उत्पत्ति भी ही है अभा उसकी जो उत्पत्ति का अनुभव जायमान जो आप अनस्वीकार कर रहे हैं वो भी अवास है तो क्षणिक विज्ञान धारा बन रहे उत्पन्न हो रहे नाश हो रहे ये मानते हो वो भी आभा होता ही है असत ये वो जन्म नि जन्म है नहीं और उसमें जन्म का आभास होना है, जिस प्रकार आपने कहा अर्थ का ना होने पर भी चित्त का भास होता है उसी वह हम भी कहते हैं चित्त का जन्म ना होने पर भी उस तो चित्त का जन्म की जो आपको तो भास हो रहा है ना वो भी नहीं है क्या यथा वही है तो ना जमन तो दे रहे कृपा राष्ट्रकार कर रहे हैं हेतु कृपा और पिछड़े को भी कर अपना रूपी क्यूँ भूत दर्शन बोल भीती है हेतु तो। नीचे अनुमान देने की जन्म ना नील पिता आनंद गिरी में अनुमान दिया है विमतम जो आप विज्ञान का जन्म मान रहे हो न ना नात्विक विज्ञान का जन्म मानते तो क्या है वो वो तात्विक नहीं है क्यों भूत दर्शनात् दृश्यत् नील इसका दृश्य अनुभव कर लिया ये सब मेरे से भिन्न है ऐसा दृश्य है ऐसा आपने यथार्थ जो दर्शन की अनुभूति किया यथा जिसके आधार पर इंस गति जगत में दृश्यत्व आया है तब तक इस विज्ञान का जन्म भी मेरे लिए दृश्य है जन्म भी एक दृश्य है अतएव नित्य नहीं हो सकता यथार्थ नहीं हो सकता पारा नहीं हो सकता नहीं है किया? जन्म जो जन्म रहा है वो नहीं मानना चाहते ना इसम को विज्ञान बने विमत जन्म न तात्विकार्थ नहीं लगते दादी था आकाशे पक्षी चिन्हवत्त कोई पक्षी को देखा जो दृश्य न जायते और स्पष्ट करते हैं यथा चित्त दृश्य न जायते जाति पश्य ऐसा व्यक्ति होकर के वो चित्त जन्म मान ले रहा है जो वेह विज्ञानवादी न क्षणिकून्य अनातत्वी च केवल जन्म ही नहीं मानता जन्म के साथ क्षणिकत्व मानता है दुखित मानता है शून्यत्व मानता है अनातत्व मानता इत्यादि धर्मों को मान बैठा है नहीं वो चित्ते न मैं कहता हूँ उसी चित्त के द्वारा चित्त सर्व दृष्ट मत पश्चात तो क्यों ऐसे कह से चित को देखने है। चित को से चित को की सामर्थ्य के बात नहीं है उस चित्त को स्वयं चित्त के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप को अनुभव करने की क्षमता नहीं है हमारे वह क्या कहते हैं आत्मना आत्मानम आत्म नहीं है वा आत्मानम आत्मनियम पश्चात का दिया जाता है ये उसके पास बात नहीं है क्यों उनके पैर गड़बड़ कर दिया था है। एक क्षण विज्ञान को क्षणिक अगला क्षण को रहेगा देखेगा जैसे इधर कहते हैं चित्त ना चित्त स्वरूप दृष्टुम पूरा पश्चंत मान बैठे सारी चीजें लेकिन वो लोग उसी प्रकार से मान रहे हैं मानो खेरे पश्यन्ति दि तीय पद्म जिस प्रकार आकाश में पक्षी आदि का चिन्ह को, चिन को देखना जैसे उन्होंने भी चित्र जनमानी का स्वीकार कर लिया अथा इतरे भ्यो भी द्वैति भत्यंत साहसिका इत्यथा इसलिए अन्य द्वैतियों के अपेक्षा से महा साहसिक लोग गई आत्मा को क्षणिक कह दिया आत्मा को जो है जो दुखी वाला दुखी कह दिया शून्य कह दिया ये सब गड़बड़ कर दिया कहते अथा इतरे भ्यो भी द्वैति भ्यो अत्यंत साहसिक बने और नहींिका दी उनकी अपेक्षा से ये भी शून्य वादी ना इसमें है जो तो सर्व शून्य देने वाला मतलब तो तो आत्मा कोई तो खत्म करना डाला आत्मा ही नहीं है ही नहीं हूँ बोल दिया ये कैसा पागल है ही नहीं हूँ खुद बोल भी रहे हो पग मैं नहीं हूँ सर्वम शून्यम कर रहे हो कह भी शून्यवाद सर्व शून्यता सर्वदर्शन से शून्यता प्रति जानते तो साथ मुस्टिना भी जिग्री वो तो आकाश में पक्षी का पवे ढूंढ रहे हैं ये तो आकाश को मुट्टी में बांधना चाह रहे हैं और महान लोग क्योंकि कहते हैं कि देखो ये क्या कर रहे हैं कहते शून्यवादी लोग पश्चंत एवं सर्व शून्यता जब सर्वम शून्यम कर दिया उनका दर्शन भी तो स्वर्म में आएगी नहीं आएगा उनकी अपनी शून्यवाद भी सर्वम कोति में है या नहीं और उस शून्यवाद की प्रतिभा बुद्ध भगवान में सर्वम में है या नहीं पर बुद्ध भी शून्य हो गया वो भी बुद्ध भगवान सुनिय नहीं अरे क्यों तो सर्वम में बाहर क्या यही आकर के सारा काम बहुत बिगड़ जाए तो सर्वम कोटि के अंदर तुम तो बुद्ध भगवान को जगत को शून्य कहा है आत्मा मतलब। को नहीं दिया हमें कोई आकत्ति नहीं प्रत्यवत मान लिया नहीं बुद्ध को सर्वम कोटि में तो फिर सर्वम शून्यम तो नहीं मानी जा सकते सर्वम शून्यम का अर्थ क्या होगा सर्वन शब्द भी प्रयोग कर रहे हो उसका अर्थ संकोच भी करोगे या नहीं हो सकते तो हम कहें सर्वम ब्रह्म तो सब ब्रह्म को भी आपत्ति नहीं है हमें माने माने नहीं नहीं है उसको उनके लिए समस्या खड़ा हो जाएगा फिर बुद्ध भी खत्म हो जाएगा तो उसको माने को होते ये भी चित्रता है। नगर में शास्त्रार्थ हुई थी यही तो समस्या उनके सामने खड़ी गई कहे नहीं हमारे बुद्ध भवन तो यथार्थ हो तथागत उनके शब्द है तथागत है पारमार्थिक उसे छोड़कर ताकि सर्वम सुनो बात क्या बही तेरे तो परिफर्जन शून्य तुम्हारी वही तो फंस गई फिर गए वो बुद्ध का स्वरूप क्या है? शून्य रूपाई नहीं शनि खाई नहीं वो इसकोटी में आई नहीं रहा उसका स्वरूप क्या वर्णन करो क्या वर्णन करो कुछ शून्य वही आके फंस गया लड़ाई झगड़ा हो गया उठ के फस गई छोड़ छोड़ ये समस्या होता है ना आप उनके तर्क को उन पर अप्लाई कर दो तब ये घर पकड़ने में आती है उनके कहा दम है कितना दम दाम है कह रहे हैं जो शून्यवादी है शून्यवादी नाम शून्यता को देखते हुए शून्य हो जाएगा तो जन्म शून्य ही प्रतिज्ञा संभव थी फिर तो उनके मत में जन्म शून्यता का प्रतिज्ञा हो गया मन पड़ेगा ना जन्म का भी शून्यता का प्रतिज्ञा प्रद कर दिया हर चीज की शून्यता प्रतिज्ञा कर दिया फिर भी उसी प्रकार के लोग जिस प्रकार भी साहसिक तरह को, कि तो को अपने से एकम हेतों के पीछे हेतु के द्वारा भूत दर्शनाथ अभूत दर्शनाथ दृश्य अनेक हेतु के द्वारा संपादन किया तो अजम एकम ब्रह्म बात सिद्ध हो गया जन्म है जन्म शून्य है चित्र ज्ञान जो है जनमादियों से रहित है ये बात सिद्ध कर दिया गया निश्चित कर लिया गया ये पुनर्दो प्रतिज्ञा था और अब जो संहार उसके करने जा रहे हैं जो तीसरे प्रकरण के दूसरे श्लोक में कहा गया था तरीका में वहां से अद्वे सिद्धि को आरम्भिक कर दिए थे विरोध परिहार किया था ना विरोध परिहार करके आए थे उसी तरह से विरोध परिहार ही कर रहे थे नहीं आए का शांता जी का तो बौद्धों की एक दूसरे सब लेते हुए आए हुए हैं परंतु क्षण विज्ञान जन्म लेता है जो मानता है उसका भी प्रतिज्ञातम अतो बक्षा महाकार पंडित से कहा प्रतिज्ञात प्र है तत्फलों को संयम श्लोक एक तद विचार का फल गुप्त निश्चय का फल क्या है जो असंभावना आदि जो शंकाएं उसका निवृत्ति हुआ फल उपसंहार करने के लिए यह हाँ कार्य का आरंभ होती है अजातम जाएते भविष्य अजातम जायते क्योंकि आजाद ब्रह्म रूप चित्त ही उत्पन्न होता है जिसलिए जिनके मतों में जिन लोगों की ऐसा कथन है उसे वह साबित हो गया यह उत्पत्ति केवल एक कल्पना मात्र है अजाति प्रकृति इसलिए कि वो जो आत्मा, आत्मा है चित्त है ब्रह्म है उसका प्रकृति में उसकी जो स्वभाव क्या है अजाति ही अजन्म ही है जन्म शून्यता उसका स्वभाव है और वस्तु का जो स्वभाव होता है उसके अन्यता भाव कोई नहीं कर सकता अग्निष्ठ वक्त कई बार बोल चुके हैं अग्नि का स्वभाव है कुछ उसको प्रतिबंधित वाले ही अन्य उपाधियों की तरह किया जा सकता है लेकिन उसके स्वभाव को बढ़ दो स्वभाव वाला अग्नि बना दो ये हो नहीं सकता न करते अन्य भावो न उत्तर कथनचित पहले भी एक बार आ चुका है सिद्धांजात चित्तम ब्रह्म एवं ब्रह्म एवं क्योंकि क्षण विज्ञान को भी खंडन कर विज्ञान की बात हो रही है इसे ना चित्तम गर्द्व एवं जायते वही एव होता है ऐसे कौन कह रहा था वादी परिकल्पित है वादी विभिन्न वादियों के द्वारा कुछ आत्मा की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से कल्पना कर लिया गया था अजातम जायते जिसलिए आप कह रहे हो अजात होते हुए जन्म हो रहा है उसके निष्कर्ष निकलता है तस् प्रकृति ही अजाति अजाति प्रकृति तस्मा आत्मा उस ब्रह्म जो आत्मा का प्रकृति क्या है स्वभाव क्या है अजाति कदा तस्माज अजात रूप आया प्रकृति है अजात रूप जात्मक जो आत्मा की प्रकृति है उसकी अन्यता भाव जन्म अन्य भाव क्या है अजातिक अन्य भाव जन्म व जन्मात्मक जो कार्य है न कवित भविष्य न किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता भाई मोक्ष किसका हो रहा है किसका क्या हो गया तब कहते हुए तत्व जो तत्व तो वही तात्विक है जो टूटा तत्व है वही है। का गाना है, आजाद स्वभाव की अपेक्षा से संसार या मोक्ष दोनों जो व्यवस्था आपका है दोनों ही वास्तव में नहीं है नहीं नहीं। ना संसार है नोक्ष उत्पत्ति होता है तो बंधन में फंसते तो फिर उसकी मुक्ति हो न उत्पत्ति है तो बंधन आपको तो संसार नहीं अरे उसके निवृत्तियों का मोक्ष भी नहीं किसी बात को निश्चय करने के लिए कार्य का आरम्भ कर रहे हैं आदिमतो भविष्य आप संसार को मानते हो कारण रहित मानते हो फिर इसका अंत उसके नंत का कथन करना भी ठीक नहीं अंत भी कर वास्तव में जिसका कोई आदि नहीं उसका कोई अंत भी नहीं हो सकता और जो नित्य है उसका विनाश की कल्पना करना भी नहीं है और इसी प्रकार जो अभी उत्पन्न कर रहे हो मोक्षता में भविष्य अभी यदि आप अपने प्रयासों से मुक्ति को पैदा कर लेते हो फिर वह मुक्ति अनंत हो जाए नित्य रह जाए तो हो नहीं सकता क्योंकि जो उत्पन्न वक्त यद कृतकम यद उत्पन्न तनाशी चो कुछ भी कृतक है जो कुछ उत्पन्न है वो अनित्य होगा और विनाशी निश्चित होगा इसीलिए यदि आप हम मोक्ष को आदिमान मान रहे हो किसी कारण से हमने वेदांत की तरफ पैदा कर लिया शास्त्रों से पैदा कर लिया मोक्ष को फिर तुम्हें सिद्ध हो ही नहीं सकता अनित्य नहीं हो सकता वो भी विनाशी हो जाएगा इसलिए मोक्ष को वेदांत शास्त्र पढ़ के उत्पन्न भी नहीं कर सकता इसे उत्पन्न हो रहा है क्या मोक्ष ये भी नहीं वेदांत शास्त्र करता क्या है ये तो मिलेगा ही नहीं इससे मुक्ति मिलने वाला है नहीं इसे मुक्ति उत्पन्न हो, जाए हो जाएगा नहीं हैं? वेदांत शास्त्रों से यदि मुक्ति को उत्पन्न कर लोगे फिर वो अनित्य हो जाएगा से नहीं मान सकते आपको मान के चलना होगा कि हम वेदांत शास्त्रों से मुक्ति को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं फिर वेदांत शास्त्र आप कर क्या रहे हो किस पर अवरोध है क्या तो जब तक मतलब नहीं है। <laughs> तो है है है मानना पड़ता कि भाई जिसको है, उसके लिए उस को निवारण कर रहा बस। जिनमें वेद वेदान करता इतना ही है कि जिन जिन में भ्रांति है उनके लिए ही वेदांशा और उनमें ही उस भ्रांति को निवारण करना वेदांश का काम है आपका स्वरूप बोल करा करके वो निश्चय करा देगा कि भाई मैं अपना स्वरूप हूँ और इसके अलावा कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हुआ है ऐसा तो गया दसवे को पैदा करे गया यदि दसवे को पैदा करेगा तो विरोधा जाएगा वहां ग्यारह हो जाएंगे वो जो आदमी आप पुरुष आया और बोला दसमो न मारा पहले बोला उसने दसवा मरा नहीं है उन्होंने पूछा कहा है कहा है वो और ऐसा कहते हुए जो नया पैदा करके दिखा देता ये दसवा तुम्हारा ग्यारह हो जाएंगे सारा चौपट हो गया मामला वो आप कोई पैदा नहीं करता दसवें को वो केवल उनको ऐसा बोल करा देगा जिसे उन्हें मालूम होगा कि मैं दसवा हूँ उनके जो दसवा मिवृति करने काम का और आप प्रश्वा कोई दसवें को पैदा नहीं करता किसी प्रकार यहाँ पर भी वेदांत शास्त्र को मुक्ति नाम की पैदा करेगी नहीं ये तो कि आपके अंदर विद्यमान भ्रांति को दूर करता है बस से आपने कुछ न पहुंचे तो खत्म होगी न शास्त्र है आपके लिए न संसार है न मुक्ति है कुछ भी इसे कहते हैं कि आज मतो मोक्ष न अनंतता भविष्य अयम चापरा संसार मोक्ष परमा सदभावान वादी दोष उच्चता आत्मा को तो ही संसार होता है आत्मा को तो ही मोक्ष होता है ऐसे कर्मर सद्भाव को गठन करने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति जो है दोष का करने जा रहे हैं जि के वैत्य प्रकरण मुक्त है वैस्य प्रकरण में, में पहले बोल चुके हैं उन्नीस लोगों को दोबारा यहाँ पर ला रहे हैं ये दिखाने के लिए ना संसार है न मोक्ष है अपर अपर मैंने अन्य वादी जो वैतृत् प्रकरण मुक्त अन्य जो दोष है अन्य के प्रति जो दिया हुआ दोष था क्या क्या वहाँ पर बता दो का कथन क्या है आत्मन एव संसार आत्मन एव मोक्ष आत्मा को ही संसार में मिला है और आत्मा ही मुक्ति को पा रहा है ऐसा ही परमार्थ सद्भाविम इसलिए संसार और मोक्ष दोनों ही परमार्थ शब्द है और दोनों ही आत्मा का ही है ऐसा जो मानने वालों के लिए अपराध दोष उच्चत और भी दोषो का प्रतिपादन करना आवश्यक हो गया इसलिए आरम्भ कर रहे हैं अनादिर अतीत कोटि रहित तो संसार से अंत समाप्त न सिख सकती जिसकी अतीत कोटि है नहीं जो पहले से विद्यमान है नहीं तो उसका असंभव है जैसे पहले से विद्यमान है नहीं ऐसा जब पुत्र का मौत हो गया हो सकता है क्या जो पहले से विद्यमान नहीं है वो वंद पुत्र मर गया और बहुत जबरदस्त जुलूस निकल गया नहीं और उस व्या पुत्र का पुत्र ने क्या किया उसका मुर्दा को जला दिया ऐसे कैसा होगा व्यवहार जो पहले से ही नहीं वंध्या पुत्र उसका अंत मौत होना उसका अंत्येष्टि होना यह सब असंभव है उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं अतीत कोटी रहित है जो पूर्व में जो विद्यमान नहीं है अतीत कोटी होने के क्या पूर्व का आवाज अच्छी देना यह किंचित वस्तु है ऐसे मानना पड़ेगा ऐसा जो मानोगे वही वस्तु का नाश हो सकता है जिस वस्तु का पूर्व कारण अच्छे न है करके स्वीकार नहीं करते हो ऐसे वस्तु का जो है संसार से और यह संसार ऐसा ही है का कारण रहित जब कारण रहित है, कारण रूप ये विद्यमान नहीं है ऐसे संसार का अंत जो समाप्ति जो कथन करते हो इसका प्रलय हो जाएगा यह कथन करना भी आपका ठीक नहीं न सिद्ध युक्त सिद्धि न उपयास्य युक्ति से आप इस बात इस बात को सिद्ध कभी नहीं कर पाओगे नहीं अनाधि सन अंतवान कश्चित पदार्थ दृष्टो लोके क्योंकि इस लोक में किसी ने भी ऐसा कोई पदार्थ को देखा नहीं जो कारण रहित तो उत्पन्न हो गया हो और बाद में नष्ट हो गया हो कारण के बिना ही उत्पन्न होकर रह गया और अंत में वो नष्ट हो गया ऐसा कोई वस्तु आप देख ही नहीं सकते कोई भी वस्तु का अनुभव कर रहे हैं आप उसे कारण को अवश्य खोज लेते हैं जिसका कोई न कोई कारण मानोगे मैंने शादी ही मानोगे उत्पन्न वस्तुओं का और ऐसे जो शादी वस्तु है वही अंत वाला होता है जो अन्य वस्तु है वो अंत वाला भी नहीं हो सकता अगर बीज अंकुर अंत देखा गया बहुत सारी चीजें आज मिलती ही नहीं बहुत सारी जड़ी बूटियां आलोक हो चुकी है बहुत सारे फल नहीं है जिसका वर्णन पुराण में आता है वो नाम का पता ही नहीं आज जमा वृक्षीण का पता नहीं कुछ भी पता नहीं बीजांग तो खत्म हो गया परंपरा अनाज थी बीजांग को अब वो अब जाकर खत्म हो चुका है जमाना था बताते है टिप्पू सुल्तान जैसे आदमी ज्यादा समय तो हुआ नहीं उसको सत्तर किलो वजन की तलवार सत्तर किलो वजन का तलवार दो तलवार दो हाथ करके चलाता और यहाँ पर तो वो आ जाए सत्तर किलो तलवार के बीस किलो तलवार भी उठा के नहीं चला सकते हम कहा गया वो बीच का सामर्थ्य वो जींस की परंपरा कहाँ चली गई और आज ही उसकी वंशावली के लोग जो है वो ठेली चला रहे और कोई जो है साइकिल चला रहा है उसे भी उसकी दम फूल रहा है कहा गया होता बीजामपुर नष्ट हो गया ना जो अन्य आए हुआ बीजाम परंपरा नष्ट हो गया ऐसा कैसे कहते हो लोक में नहीं देखा गया दुष्टान्त ही नहीं क्या अनारि हो और शांत होता हो ऐसा कोई वस्तु तो नहीं है आप कैसे कह रहे हो बीजाम दुष्टान्त ही है पूर्व पक्ष बीजा संबंध निरंतर पीछे बीजांकुर संबंध की जो निरंतरता उसका विच्छेद को देखा गया है संसार में पिछेद न ऐसे नहीं कर सकते तो इसका जो मैं पहले कह चुका हूँ बीजाकुर धारा संतति नाम की कोई पृथक वस्तु नहीं है।, तो वस्तु है क्या बीज से भिन्न अंकुर से भिन्न बीजाकुर नाम का कोई धारा जो तो संतती नाम का कोई पृथक वस्तु ही नहीं है जिसको तुम नाश कह रहे हो संबंध के निरंतरता होता है संतति है जो धारा है वो धारा का नष्ट होना वास्तव में क्या है वो बीज अंकुर का नष्ट होने से हुआ है कि वह धारा कोई अनादि नहीं था तो पहले सिद्ध कर चुके हैं क्या एक वस्तु अभावित धारा नाम की संतति नाम की एक वस्तु है ही नहीं कोई तो कोई वस्तु ही नहीं धारा नाम की कोई चीज ये तो कह रहा हमारे मन की व्रांति है यदि गंगा जी है हम लोग कहें गंगा जी वही है जो नारी कहा से चली आई हुई है हजारों साल से बह रही है कहा भाई वही कैसे हो सकती है अरे जो जल यहाँ से यहाँ निकल गया वही जल लौट के इधर से आ रहा गया बारम्बार इधर गया वो गया ही जो अभी आ रहा है है वो दूसरा है ना वो एक लहर गया गया दूसरा लहर तीसरा लहर लहर लगातार आ रहे हैं और लगातार नया नया नया नया पानी आ रहा है और उस पर लेकिन वही है गंगा जी जैसे लो दीपक में देखते हैं आप जो लो है निरंतर लगता है वही दीपक जल रहा है कई घंटों से जल रहा है लेकिन देखते देखते देखते स्वाहा कहा क्यों गया इसमें हमारी भ्रांति है की और लो वही दीपक जल रहा है भांति है स्वयं करके जो व्यवहार करते हैं वही आ करके जब प्रतिविज्ञा कर लेते हैं वह प्रति हमारी भ्रांति है पूर्व लहर का और उत्तर लहर के साथ में हम संबंध जोड़ लेते हैं अपनी मन की कल्पना वास्तव में कोई धारा कोई लहर की जो है संत ऐसा नाम को कोई चीज ही नहीं पृथक कोई तो वस्तु नहीं है वो उस जल की जो विभिन्न लहरों से पृथक कोई धारा नाम की वस्तु पृथक नहीं है जो आप कहो कि वो पृथक धारा नाम की वस्तु अनादि से था अब नष्ट हो गया ऐसा व्यवहार करना हो तभी उसको एक पृथक वस्तु करनी पड़ेगी पर वो जो धारा है या जो संति है वो एक पृथक वस्तु है ही नहीं अत उसको अनादि कर उसका नाश का दृष्टांत आप बना नहीं सकते क्योंकि वह अवयंक पौर परी हो उस कार्य हो उस कार्य हो उसका आप चले आए लेकिन इस अंकुर के प्रति यह बीज कारण है इस बीज के प्रति इसके पूर्व वाला अंकुर कारण है उस पूर्व अंकुर के